आगे तुधा देगा अच्छा तुधा दे तुद व्यथने तुद में दकार की संज्ञा है किस सूत्र से उपदेशन अभी वो अकार उदात अनुदाते क्या पता कैसे पता चलेगा उदात कैसे पता चलेगा चले दो रूपये दिया है तो क्या मने आ? उदाता है अनुदात में स्वरी स्वरी इसको क्या कहेंगे अनुदाते में ऊ है अनुदाते, अनुदाते, अनुदाते? अनुदाते कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा हाँ एकाच उपदेश अनुदाता तो निषेध होता ईट अनुदात हो तो निषेध होगा अनुदाता नहीं हो तो निषेध नहीं होगा एकाच उपदेश अनुदात होगा तो तू दुनि दु पद्य भी तू दाता है दांत में दांत में तू दाता है एकाच अनुदात में आया उसका नाम तो अनुदाते है तुद में उकार अनुदाते हैं अब दम आकार भी अनुदाते है दम आकार क्या है तो धातु को अनुदाते कहा जाएगा समझ है, है? अनुदाते नहीं सै तो की तात्वन पता लगे नहीं, नहीं लगे तो आत्मनिपल नहीं होगा किस सूत्र से हाँ क्या फल परस करते हाँ तू तो अगर ती आया तू तो अगर ती होने पर करते सब प्राप्त है उसके बाद कर सूत्र तुदादिभ्य स तुदा तुदा ये सब का अपवाद है अपवाद किस को कहते हैं हा देखो पुस्तक निकालना पड़ेगा तुरंत याद नहीं करना है नहीं अभी या नहीं याद नहीं है सब नहीं है अकाउंटिंग किसके आधे है बोलो पहले किसके आधे हाथ उठाओ एक दो तीन याद है बोलो ये ना ना यो विधि प्राप्त हाँ ये ना प्राप्त यो विधि आरभ थे सत से अपवाद अच्छा देखो सप का अपवाद यहाँ स होता है ना स होता है किंतु स करने के पहले तुद अगर तीप है पुगंत लघुपदस्य प्राप्त है ना ही पुगंत से गुण तुद अगर तीप पुगंत लघुपदस्य सार्वधा पर में है है तो पुगंत पर गुण हो जाना चाहिए पहले पहले, पहले गुण कर दो तो। कौन पर है कि निषेध करेगा तीप कित है गीते है सार्वध गीत हो जाएगा बोलो ती प्रत्य गीत हो, हो जाएगा ना कित हो जाएगा नहीं, नहीं। तो गीत निष्ठे कैसे करेगा की पे है दोनों नहीं है तू अगर ती है तुद आदि पर स करने के पहले फुगंत लघुपत से सूत्र से गुण करो हम कौन ऊपर है देखो फुगंत लघुपद से निकालो देखो तुदाधि तो सह जितने स्थान पर लगेगा सब स्थान पुगंतलक ऊपर से लगेगा लगेगा जैसे आगे देखो भ्रज प्राके ही तुदाधिवय तो सह होगा वहाँ पुगंत ललक प्राप्त है क्या जितने तुदादि तो धातु में तुदाधिव्य सह लगता है आगे धातु है सर्वत्र शिचाक्षरण ही धातु है तुदाधि तो लिप शिचलिप में पुकंतल उप सिंच नहीं तो है शिचलिप में है अभी केवल इतना आया सूत्र कौन वो भ्रश भ्रशाक में तुदाधिव प्राप्त है ना नहीं है पुगंतलुप से प्राप्त है नहीं जहाँ जहाँ पुगंत लघु पद लगता है सर्वत्र तुदाधि स लगेगा तो पुगंत लघु से तो पहले धातु आ गया चीती संज्ञान में लगा था वहाँ तुदादिव्य स लगेगा अन्यत्र अन्य तब्धा हो, हो? समावेश विप्रतिषित हुआ विप्रतिषित परम कार्यम तो आदिवसा पहले लगाएंगे या फुकंत से पहले लगाएंगे तो पंद्रह से पहले गुण होगा दो तो, तो बन जाएगा उसके बाद तो तुतादिवसा करो क्या कारण क्या है समझ आया गया क्या, क्या है नहीं तुदाधिव तो स प्राप्त है पुगंत लघुपदेश जैसे गुण प्राप्त है और दोनों में पर हो गया पुगंत लघुपद विप्रतिषेध है परम कार्य पहले क्या होना चाहिए पुगंतलु का गुण करो उसकी भाषा करो कोई बात नहीं पर है किंतु स होता है नित्य नित्य कैसे गुण कर देंगे तो स हो सकता है तुदाधिव तो स गुण नहीं करेंगे तो सहसता है तो कृत नित्य किसको कहते हैं कृता कृत प्रसंगो यो विधि सनित्य कृताकृत प्रसंगी करने पर भी लगता है नहीं करें गुण करें तो भी तो दादिवसा लगेगा गुण नहीं करने पर भी तो दादिवसा होता है कृताकृत प्रसंगी यो विधि सनित्य कृताकृत प्रसंगी यो विधि सनित्य हो कृत्य गुणे तो दादी उषा लग गया अकृत गुणे भी तो दादी ऊसा लगता है नित्य होने के कारण पर बात कर देगा पर नित्य अंतरंग अपना उत्तरोत्तरम बलिय पर क्या अपेक्षा अंतरंग नित्य बलवान है पर की कौन बलवान है नित्य ये नित्य है कौन नित्य है तो दादी व पहले गुण कर देंगे तो स होगा पहले भी स हो है किंतु जदि पहले स कर देते हैं तो गुण होगा पहले स यदि हो गया तो गुण होगा तो गुण नित्य है भुगंत लघुपद से गुण नित्य है तो तुदाधि नित्य है पर कौन है अनित्य कौन हुआ जैसे तुदाधि नित्य हुआ ऐसे पुगंत लघुपद भी नित्य है नहीं नहीं क्योंकि पहले स हो जाएगा तो गुण नहीं होगा इसलिए पहले क्या होगा नित्य होगा तुदाधिपत स तू द्वितीय स होगा स होने के बाद स सार्वभा है क्या सूत्र से दिर्दार्दु. पीत है अपित दिर्दार। है सार्वत्म अपित गीत करेगा उसको गीतुत सूत्र से गुण होगा से हैं धत्व प्राप्त है नहीं प्राप्त है कहता है सार्वतार धातु प्राप्त है नहीं क्यों पर सार्वधात्म नहीं हैं प्राप्त है जाए, तो गुण नहीं होगा तू दत्ती बन जाए क्या बनेगा तू दत्ती बोलो सरल तुदती अक्शीर्घ लगा क्या हतोदी लगा कितने स्थान पर दो स्थान पर उत्तम प्रशेक क्या बना? वहां नहीं लगा दीर्घ नहीं लगा कितने स्थान पर हैं तीन स्थान पर में क्या बनेगा हनेगा तुदे बोलो हाँ लीट ली पर बोलो तू तो द तो आने थे। थे। तो में है हो गया और निषेध करने वाले कौन सोच रहे निषेध नहीं करेगा तो थल में इटी होगा है हाँ? निषेध नहीं करने पर परिट हो जाएगा जाइया हाँ? समझ कर बोलो विचार करके निषेध नहीं हुआ प्रेट कैसे होगा करादि से नित्य होगा विकल्प होगा थल में विकल्प नहीं होगा बस मस मीट होगा हाँ आत्मनिपद बोलो तू तू दे ध्रम में क्या सू तो लगा ढम करने के लिए नहीं लगा विभा नहीं लगा? अंग तो यहाँ है, है? क्या अंग है क्या है अंग है? तुटु। तुटु। नहीं है हाँ लूट लकार क्या बनेगा कीत हाँ और फिर कीत करना व्यर्थ हो जाएगा आगे जो गुण करना है गुण करने के बाद फिर कीत आगे होने वाला है जो निमित्त है कि निषेध करता है कीत पर तो आगे निमित्त अपाय होगा निमित्त आगे आने वाले कीत आने वाले निषेध करने के लिए इसलिए निषेध जब आने वाला तब कम नहीं होगा तु धातु तू तू दे तू तू द में असम्यार लिटिक से कीत होता है और पुगंत रूप से गुण प्राप्त है गुण प्राप्त है ना तो कित के अपेक्षा गुण पर होता है कीत करने अश्वान लिटी कित करता है कित करता है ना किंतु तो नित्य कौन है अशालिटी की तो नित्य है ना नहीं पुगंत लो नित्य है यदि पहले कीत हो जाए तो गुना होगा इसलिए नित्य होने के कारण पहले ही हो जाएगा कीत कित कित की नित्य होने से गुना नहीं होगा यही समाधान है नित्य होन से हाँ लुट लकार हो गया लूट में क्या बनेगा तो गुण होगा मध्यम पुरुष बोलो आत्मनिपद बोलो उत्तम पुरुष में मध्यम पुरुष परस्यम लीट लीटर बोलो मध्यम पुरुष तत्व तो बोलते तो तो सी बोलो तो हाँ आत बोलो उत्तम पुरुष तो बहे तो श्याम लोट लकार बोलो परशुप में है हो, है तू धातु तो तो तो होगा ईज़ हो ईज़ होता है क्या तो बनेगा हाँ तो तो क्या बनेगा मध्य उत्तम पुरुष में तो आत्मनपद में क्या बनेगा तो क्या बनेगा तो लोट लगा बोलो पर्ची मध्य बता बोलो तू दता तुदतां में अतुदत में क्या ब गया तुदेत बने क्या मनेगा तु दे आतन पद में तु तुदे। देता तु देता बोला गे तु देता तुदे तो तो, तो, असली में पर्शुम में आतन पद में क्या बनेगा मानेगा गुणा होगा लिंग सिचा वातन पत्र से क्या करेगा क्या है लिंग नहीं लिंग सिचा वातन से कित हो जाएगा अनिर्ट धातु कित उनसे गुणों की सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा तुत्सिष्ट बोलो लुंग में, में क्या मैंने वृद्धि होगी किस से बुद्धि पुस्तक रूप बोलते हो ना देखना भदे हल्त सी वृद्धि होगी क्या अतउितम बोलो अतउ कौन तो बोलता है हुआ, कहा कितने स्थान है तम तमत हाँ आतो पद बोलो अतुत्त बने गया सिंच बोलो अतुत्त में होगा अतोत्स्यात तुदादिक तुदा व्य हो गया था नुद प्रेरणे धातु है ओण कार्य न करने की सत्र हो जाएगा में दुसो नुद देश जोड़ना सीख थी तस्य लोप वह क्या उदाते है अनुदाते है स्वरित है तुद में जो अ है सरित है सरित ही थे दमे जो है क्या है स्वरित है स्वरित स्वरित है स्वरित नहीं तो सरित फिर कौन है ]Yeah, हाँ नुद धातु है स्वरितेत सरित यसे धातु स धातु सरितेत तस्मात स्वरितेत हो सरित्र इसका इत हुआ द में जो है वो स्वरित है तो सरित इत हुआ और धातु अनुदाते अनुदात क्या सूत्र लगेगा एकाच अनुदाता सूत्र से ये हो जाएगा क्या निषेध है क्या किस सूत्र से हाँ उसको निषेध करेगा नुदत नुदत्या बनेगा पद नुद पर उत्तम पुरुष में क्या बनेगा पार में नुदामी, दावा तो दावा दावा। में तो तो क्या हाँ <laughs> बहुचन केवल बोल रहे परशुम में नुद्धी आतन पद में हम्म परिश्रम क्या बनेगा नुनू नुनू द आगे बोलो हाँ फिर से नुन होता में? दे, दे, नुन दे, दे सब तो लगा विशेष क्या लगा <laughs> ढ करने के लिए तो लगा विवाह सेठ और नहीं लगा नुन दे दे लूट लकार में भुगन दुगुण होगा क्या तो दू तैसे होगा करीचर से क्या बनिया नोता आतने पद बोलो था से नोता से में इट में में क्या लोट लकार बोलो अनुद बदवे लंग में परस अनुदत्त अतवें देता किसने बोला अनुदेथा किसने बोला अनुदा है बोलो बिदिली में परस में क्या? नुदेत। उत्तम पुरुष में अतम पद में क्या बनेगा मध्यम पुरुष बोलो प्रथम पुरुष में पर नुद्या। क्या गुण हो जाएगा नो कैसे बोलते हो नूत क्या बनेगा पहले नो किसने बोला था <laughs> बोला था किसने नूत क्या बनेगा गुणा नहीं हो गया सूत्र से क्यों किसी कित हो गया असलींगित होता है इसमें <laughs> कित कैसे है लिंग शिचा अतन बदंग शिषा अतन बध क्या करता है मालूम है क्या हाँ स्विच को कितने भू दात में स्विच कित हो गया खड़ी करेगा।, करेगा ये तो अभी नहीं हुआ हाँ ये याद करना पड़ता है एक परो झलादि चाहिए झलाद लिंग सिंचो केतो तस्तंगी यह तो कान से चलेगा हाँ पुगंध गुण होगा क्रेश त्रिश गुण होगा क्या रूप बनेगा नुत श्रिष्ट बोलो लुंग लकार में परिसमें वृद्धि होगी या गुण होगा वृद्धि होगी इस सूत्र से हर है क्या वृद्धि को निषेध करने के लिए कोई सूत्र है नेटी ही नहीं करेगा हम्म अनित नहीं हाँ नेटी ईट होने पर निषेध कर ईट नहीं वृद्धि होने पर क्या रूप बनेगा थी क्या बनेगा ताम में सौ कहां से रहा चलो जाली क्या बनेगा अनुम सव कि बोला था बोलो फिर अनुसित नहीं अन कौन सा बोलता है फिर बोलो क्यों तुम अनौत पद में क्या बनेगा अनुत्त सिच का लोप होगा झलो झली तंगी एक एक एक एक लिंग सिंचात बद हो जाएगा गुणा नहीं होगा अनुत्त क्या बनेगा अनुत्त आतामे सिच का लोप होगा नहीं होगा क्या बने रूप अनुत्सता आगे सतह सो नहीं अनुत्था अनुत्थ फिर सौ कहां, कहां से आता है अनुधम द रहेगा स रहेगा ध नूद के दार क्या रहेगा द या धनुध्वम करीचे से त होगा क्यों नहीं होगा कर्पण नहीं कौन पर में है कर्म नहीं आता हाँ करीच नहीं ले गया तो क्या बनेगा अनुम आगे पुगंत गुण होगा क्यारू बनेगा अनुत क्या बनेगा मध्यम वृक्ष बोलो अनुया अनह अनु हाँ अनुत आता नहीं बता बोलो मध्यम पुरस् में अभी भ्रशज पाके कह रहा तुम ब्रशज ये ती पाएगा सब सब होगा हैं <hans> <आग? hans> सब होता है हाँ सबको बात करेगा क्या सूत्र सी सै भ्रष्टि स है स सार्वधात्मक है सा अपित है क्या सूत्र लग गया सार्वधात्मक हम अपित गीत, गीत हो गया गीत होने पर उसको संप्रसारण करने के सूत्र को यह है क्या सूत्र गिरा नहीं ग्रही ग्रही जा इसमें भ्रज कहा आया हाँ भ्रिजती आयाप करके आया भ्रिजती नाम गीति चंप्रसारण होगा ग्रह समण होगा संप्रसारण होने पर भ्र में जाएगा, री भ्र र के आगे ओ है फिर क्या होगा? संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा तो क्या रहेगा भ्रज क्या हो गया भ्रज हो गया भ्रष के सकार आगे ज है सकार को तो चुना से क्या करेंगे स हो जाए स होने के बाद लगेगा झलाम जस में सकार आता है जस हो जाएगा को जस। जस में क्या जनेगा ज तो क्या रो बनेगा ब्रज बनेगा ब्रज एक जकार जो दो जोकार। एक धातु का ज है और एक जो कहां से आया शकार को जकार हुआ शकार को झलाम जैसे जस हो गया श कहा से आया तो सुनासू हुआ, पहले क्या था सा। सा। सा को क्या हुआ शा। शा को क्या हुआ, हुआ? ज कितने ज हो गए? हाँ अभी क्या धातु बन गया ब्रज या ब्रिज ब्रिज अगर अगर बन गया क्या बने गया कितने जो है बोलो भिज़ती, भिज़ती, भिज़ता, भिज़ता, भिज़ता, जो क्या यह है ना दो जो है जिजामिया भ्रिजिया भिज्जा। यह कहां से यार नहीं में क्या बनेगा इसी प्रकार बराबर है क्या बनेगा भ्रिजते बोलो कार में धातु क्या है हैलत होगा किस सूत्र से होने पर भ्रश के अभ्यास को संप्रसारण करने के कोई सूत्र हैभ्यासोभ्याम ओभेशम क्या मतलब मत मालूम है किस किस को ग्रह आदि संप्रशान हो जाएगा और फिर अभ्यास में हलाई से सो जाएगा क्या बचेगा हो जाएगा अभ्यास से चर्चा ब हो जाएगा अभ्यास में क्या आया ब धातु क्या है भ्रज आखिर नल भ्रज को संप्रशान होगा ना नहीं पर की नहीं है नीति इसलिए संप्रसारण भ्रज को नहीं होगा नई न पर सकार से स हो जाएगा फिर जो हो जाएगा भ्रज बन जाएगा क्या बनेगा भ्रज क्यारू बनेगा ऐसा अच्छा ये सूत्र है ये हाँ, भ्रज रूपयो रमण्यतर श्याम भ्रजे रेप से उपधया से सैदार्ध धातु के भ रम राम अन्तर श्याम रम हो जाएगा विकल्प से तो राम होने से पहले ल, ये सूत्र ये पहले लग जाएगा भ्रज्य रेप से उपध्याय रोपधयो रूपध दोनों के स्थान पर रोपधयो स्थान सृष्टि निर्देश करने से दोनों की निवृत्ति हो जाएगी राम के मकार इिति मित होने से मिदोचन त्यात् लगेगा आगे लिख दिया रमागम वास्यात आर्ध धातु की आर्ध धातु कहन से लीट के साम्र तिपिना जितने सौ आर्ध धातु के तो पहले ही हो जाए सूत्र लग जाएगा श्रोलग्न से में रे पर रूपधा दोनों की निवृत्ति में क्या है स दोनों की निवृत्ति हो जाएगी और आगे आ जाएगा रम भ के आगे रम विदोचन त्याग पर कितना से एक भ के आगे अके आगे, आगे, आगे, आगे आ जाएगा र तो क्या रूप बने जाएगा भर्ज क्या बनेगा भर्ज द्वित होने पर अभ्यास में ब रह जाएगा ब बनेगा क्या बनेगा भ्रज धातु के रेप रूपधा दोनों के स्थान पर रमागम रूपधयो हो षष्ठी दिवोचन स्थान षष्टी निर्देश करने से दोनों की निवृत्ति होगी आगे लिख दिया मित्वाद अंत्यादच पर रम एमित अंतच के पर होगा अके आगे होगा र और स्थान ष्ठी निर्देशाद रूपधयो निवृत्ति रेप उपदा दोनों की निवृत्ति हो जाएगी निवृत्त होने से धातु में क्या रहेगा भज्य और राम करेंगे तो भरज भरज अगर अहे द्वित हो जाएगा अभ्यास में बहु हो जाएगा ब भर ज भ भ भ भ भ पूरा आर्ध धातु कौन से लगता है रमागम रम अन्य तरह श्याम जब नहीं होगा तो आगे रू बनाएंगे अब पहले बनाया था ये बनाएंगे तो क्या बनेगा ब भर ज भर जतुहु थल आने पर ये भ्रज दातु जानते में आता है सेठ अनिटी अनिटी त्यज निजी भज भंज अनिटी अनिटेन से, से क्राह देने में होगा। और थाल में निषिध करने के लिए सूत्र है उपदे से त्वतः फिर प्राप्त हो जाए विकल्प से तो थाल में ईंट होगा या नहीं होगा विकल्प से होगा दो रू बनेगा जब ईट होगा बनेगा बभर जी था। जब ईट नहीं होगा बभर जग्रथ विराज भाज सूर्य राज हो जाएगा स्टुत्व हो जाएगा बभ्रष्ट क्या बनेगा हाँ बभ्र हाँ बभ्रष्ट राम राम पक्ष भी चल रहा है राम जब नहीं होगा आगे बनाएंगे क्या बनेगा बभर जीथ बभ्रष्ट आगे अतुस में बभर जतु बभर जीरे हाँ, से दूर नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं हैं है? उपदा में अ तो उपधान नहीं उपदा में अः उपा में, में क्या है रीक है ठीक है बोल दो फिर ये रम पक्ष बोल दो बभरज जिस पक्ष में रम नहीं होगा तो भ्रष्ट रहेगा भ्रष्ट होने पर अभ्यास दी हो जाएगा पहले रूप बनाए थे ना बभ्रज बनिया। क्या बनेगा बभ्रज बभ्रज दो बनेगा क्या बनेगा बभ्रज रूप दिया नहीं पुस्तक में दिया। अच्छा दिया ये बह वर्ष हो गया क्या बनेगा ब्रज ब धातु भ्रस हने पर संप्रसारण होकर हला अभ्यास ब्रस हे धातु भ्रस धातु के सकार को स्तुत्व फिर झलाम क्यार बनीगा ब्र ब्रज पर अतुष्ट है क्या किसोत असह लिटकित है क्या नहीं हाँ भ्रष्ट संयोग तो असु लिट किित तो लगेगा कित नहीं होगा तो सम्रसारण होगा है अभ्यास को सम्रसारण होगा ए अभ्यास को सम हो जाएगा उसमें तो कित नहीं चाहिए लिट अभ्यास शुभ है तो भ अभ्यास में बहु हो जाएगा ब्रश अतुष्ट हो सुव जस्व बभ्रजतु क्या बनेगा हम बोलो बभ्रज बभ्रजतु हाँ आने पर इट होगा विकल्प से हाँ इट पक्ष में क्या बनेगा इट नहीं होगा तो ब्रश अग्रे थ क्या है ब्रज अग्रे थ भ्रज के सकार को लोप करने के सूत्र है को समय आदुर अंतिश हो गया बाकी क्या रहा ब्रज थ्रज को करने के सूत्र क्या है <coughs> करने से क्या बनेगा क्या क्या भ्र या भर भ्रा बोलो तब ई पक्ष में क्या बना बज थ ज हाँ इसको राम के अभाव पक्ष का रूप फिर बोलो बभ्रज राम पक्ष में क्या बनेगा बोलो हाँ, लूट लकान में राम हो गया ना नहीं भ्राज्य रूप रमन थे अर्धातु राम हो जाए विकल्प से राम पक्ष में रेप रे फ हो जाएगा क्या रहेगा भर्ज भज के जाएगा क्या के ताज के आगे भर्ज के जकार हो जाएगा सूत्व क्या बनेगा भ्रष्टा क्या बनेगा बोलो रू बोलो अच्छा इत का आतंक रह गया लीट अगर आत पद बनाए लटर बनाए थे लट आत पद बनाए थे, थे? बना जाते बनाते लीट के आत्नपद रह गया आत पहले बनाना राम पक्ष में ब्रज ए राम जब होगा बर्ज ए बर्जे क्या बने बोलो आगे ब भर मध्यम पुरुष को कितने नहीं एक विकल्प भी, नहीं होगा क्यों क्यों विकल्प नहीं होगा ऋतु भारद के लिए कहता है मध्यम पुरुष के लिए नहीं कहा किसके लिए कहता है थल के हाँ ये हो गया राम पक्ष में राम नहीं होगा तो ब्रस एवज बभ्रजे क्या बनेगा बोलो में अंग क्या है वह भ्रज नहीं, नहीं।, नहीं ठीक है लूट लकार में हो गया राम पक्ष में क्या बना भ्रष्टा राम जब नहीं होगा ब्रज भ्रजग्रता भ्रजता में भ्रज के सकार का लोप हो जाएगा स्कूह संयवाद और जकार हो जाएगा सूत हो जाएगा क्या बनेगा भ्रष्टा बोलो आत्मनिपदी राम पक्ष भर्ष्टा भर्ष्टास्मे, में भ्रष्टे राम भाव पक्ष में भ्रष्टे हाँ लीट लकार में पर्शन में राम पक्ष में रामजा होगा हो जाएगा भर्ज भर्ज अग्रष्य ही जकारग हो जाएगा भ्रत से सा, भ्रस स सढ़ु कशि से क आदेश प्रत्ये हो जाएगा क्या मानेगा भर ख्याति बोलो प्रदेश का बोल दो राम पक्ष में भ्रक्षते जो राम नहीं होगा धातु क्या है भ्रष भ्रश्य, भ्रश्य है है भ्रज के सकार को लोप करने के लिए हो संयवाद्यो रंते लोप हो जाएगा और जो हो जाएगा भ्रष्ट भ्रष से स और सड़कों से कह भ्रक क्षेत्री बनेगा क्या बनेगा बोलो आत्म प्रति में लोट लकार में रमागम होगा ना नहीं, नहीं। क्यों नहीं होता ये आर्ध धातु के लेके आर्धातु नहीं तो बनेगा परशपनेत मनेगा परसम क्या बनेगा बनेगातु बोलो आत में ब्रिजता लंगलकार लंग में लंगलकार में पर्शिम पद में अभ्रिज जात बोलो आतंक पद में जता धातु क्या है बृष्चिना भ्रज तो रूप व्रत भ्री बोलते क्या सम है निमित्त तो क्या है शा। शा। की पिया गीत कौन है किस सूत्र से हाँ लंगो क्या बिदिली में बिदिली में परेशम दे बोलो क्या बनेगा ब्रिजित बोलो अतन पद में आशलिंग में धातु क्या है व्रज यासुट है अर्ध धातु कीत है यासुट कि सूत्र से कित होने के कारण यहां ग्रही या सूत्र से संप्रसारण प्राप्त है प्राप्त है कित पर है अंकित पर कहता है गीति चीति किति दोनों संप्रसारण प्राप्त है और अर्ध कौन से रमागम प्राप्त है दोनों प्राप्त है राम की सूत्र से प्राप्त है अच्छा ग्रहजा नंबर निकालो ग्रहजा भाई एक सम्प्रसारण वाला छ एक राम करने वाला छ चार है तो बड़ा पर, पर, पर कौन है विप्रतिषेध है परम कार्य होना चाहिए उसके लिए भारती भारतीय रमागम बाधित सम्प्रसारणम पूर्व विप्रतिषेध है न भी प्रतिशत परम कार्य होना चाहिए क्योंकि जहाँ जहाँ सम्प्रसारण है सब सम्प्रसारण होता लौट लकार में नहीं लौट में तो संप्रसारण नहीं हुआ रमा लॉट में सम्प्रसारण हुआ हाँ हाँ सर सम्प्रसारण हुआ वहाँ रमागम प्राप्त नहीं और रामागम जहाँ होता है नॉल में रमागम हुआ वहाँ संप्रसारण प्राप्त नहीं तो रमागम और सम्प्रसारण दोनों अन्यत्र अन्यत्र लब्ध अवकाश हो गई आसली यहाँ रमागम प्राप्त है या प्राप्त है से विप्रतिशत परम कार्य होना चाहिए कि ना पूर्व ही प्रतिशत से रमागम को बाध करके सम्प्रसारण हो जाएगा संप्रसारण होने से भ्रह में रह हो जाएगा री आगे रह के आगे क्या, क्या सरोवन है सो र के आगे सरोवन अ भ्री में रि फिर अमे कोणीन हो जाएगा सम्रसण नाचपुर रूप हो जाएगा तो धातु क्या मानेगा सृज भ्रीज है तो आगे ये यासुटी तो जी के सकार के लोप हो जाएगा को समय दरते चौ डो था ना <laughs> लोप नहीं होगा क्यों मारू मै हे बोलो लोप होना नहीं बोलो क्यों नहीं होगा मालूम नहीं ना स्कोहो समय आदर अंत्य बोलो मालूम नहीं मालूम नहीं ये ब्रह्म मालूम है नहीं मालूम नहीं हाँ ये बोलो क्या है इंद्र बो तो इंदिरा पता नहीं डर कर पता नहीं है हाँ स्को समय आदुर अंतजय लगने के लिए झल हो पदंत हो यहाँ झल नहीं पदांत नहीं यह है ना यह झल में आएगा इसे स्को हो समय आदुर अंतजय लगेगा झल हो पदांत हो नहीं लगेगा तो शव को हो जाएगा स्तोष चुनाव से झलाम जस झसी से ज कितने ज हो गया तो अभी धातु क्या हो बने गया भ्रिज अग या भ्रिज या बनेगा क्या बनेगा बोलो भिज्ञास्वां, भिज्ञास्वां, भिज्ञास्वां। हाँ आप तो पद में आश लेंगे अर्धातु के क्या अर्धातु है, है। नहीं। दोनों नहीं नहीं, नहीं। किसी क्या करेगा शुट को कृत करता है यहाँ या शुट नहीं है गीत नहीं है गीत नहीं तो संप्रशान प्राप्त है रामागम प्राप्त है किस सूत्र से राम नित्य हो जाएगा विकल्प से जो राम होगा धातु में किसकी निवृत्ति होगी रउपथा चल जान से क्या रहेगा है र चला गया स चला गया क्या बचा भज और रम आगम हुआ तो क्या माने गया भर्ज भर्ज हो गया शिवट के सकार के लोप करने के लिए कोई सूत्र है नहीं जक भर्ज के जकार को हो जाएगा व्रश वृक्ष से स जल पर में असढ़ क आदेश प्रत्यय क्या मानेगा भर खिष्ट क्या मानेगा बोलो ध्वनि क्या बोला हैं अंग क्या है क्यारा अंत सिद्ध प्रत्येह क्या अंग के अंत में क्या बना है का इनमें है ना नहीं कहो इनमें नहीं होता है नही है कहो है कहो नहीं, नहीं। आ, तो ढो हो गया इन सी ध्वन नहीं क्या बोलो फिर बोलो भर भर्क्ष तो कोई ढम बोल दिया किस की तो नहीं भर्क्षी ध्वम या ड्रम हाँ यह हो गया राम पक्ष में रमाकम जो बन नहीं होगा धातु क्या है भ्रज है भ्रज श्यूट है शिवट के सकार लोप होगा किस सूत्र से, से तो है ईट की सूत्र से होगा ईट नहीं होगा कौन निषेध करेगा एकाद से तो भ्रज्र स है भ्रज के सकार को लोप करने के लिए क्या सूत्रो इसको समय आदर अंत जलगेगा पर मैं झल या पदार्थ कौन है स से आया शिवट के सकार है जल में आएगा हाँ सकार का लोप हो गया किशोत से उसको धा क्या बचा भ्रज भ्रज आके स्यूट है भ्रज के जकार को भ्रश भ्रज सड़को शीशे को आदेश प्रत्युत हो जाएगा क्यारो बनेगा भ्रक्षिष्ट पहले क्या बना था अभी क्या बना भ्रक्षिष्ट बोलो ये हो गया हो गया आशनी हो गया लूंग लकार में परसम पद में भ्रज धातु है स्विच होगा चिल्ले लूंगी चिले से स्टिच होता है एच वेट होगा धातु और एकाद एकादचिष्ट धातु निषेध हो जाएगा तो वर्दा ब्रजा हलन तस्याचय वृद्धि या नहीं प्राप्त प्राप्त है उसको निषेध करने का सूत्र क्या है को वृद्धि होगी हाँ भ्रष है वृद्धि करो भ्राच हो गया भ्राज्य आगे सूच है आगे क्या है ईट नहीं होगा अस्तित्व अस्थि पुरुत इट होगा भ्रष्ट के आगे स है भ्रष्ट के ऐसा पहले रमागम करो अर्धातु है सूची रमागम पक्ष में धातु क्या रहेगा रमागम करें तो भर्ज भर्ज होगा वृद्धि करें तो भार्य ओटागम होगा अभार्य अगर सिंच के जकार को ब्रचे ब्रचे से सड़कों सा, से, से क आदर्श प्रद हो जाएगा क्या बनेगा अभार खीत क्या बनेगा अभार खीत बना ताम जब आएगा ईट होगा क्या नहीं।, नहीं तो अभार्ज तक है ठीक है अभार्य क्या बनेगा अभार्य सिच अगर ताम सिच को लोप करने के लिए सूत्र क्या है लोप हो गया भरज के जकार के आगे त तो है भ्रश भ्रश से जो हो जाएगा स त तो हो जाएगा अष्टुत्व क्या बनेगा रूप अभारष्टान क्या बना अभार्ष्टाम। पहले क्या बना था अभार आगे बोलो भ्रष्टान अभार एक बार फिर बोलो भार खीत ये हो गया राम पक्ष में एवं राम आगमन नहीं होगा धातु क्या है ब्रज्य ब्रज्य बद वृद्धि और आगे क्या है स्विच है सिंचे भ्रश ज के सरकार को लोप हो जाए कि सूत्र से हाँ क्या रहेगा धातु अभ्रज बुद्धि भद्रज वृद्धि अभ्राज अभ्राज अगर सिंच है व्रश व्रश से सा, सड़ू कोशिश से क आदेश व्रत हो जाएगा क्या बनेगा अभ्राक्षित क्या बनेगा भ्राक्षित तामाने पर सिंच का लोप के सूत्र से धातु क्या रहेगा अभ्राज कह रहे हैं अभ्राज स कहाँ गया सिंच का लोप गया चलो धातु के सकार हाँ अभार अगर तामे भ्रशभ वृक्षुत्व क्यारो बनेगा अभार स्टाम बोलो अभार चीत सुरश बोलो अभार शिष का लोप कितने स्थान पर हुआ तीन तम तम बोलो? कहा ईट कहाँ हुआ मैंने रूप नहीं बोला कहा तिप सिपी रूप बोलो दोनों बराबर हो गया पहला रूप क्या है तो नहीं तो कहीं तो दूसरे को पता चले पूछो किसको <laughs> क्या बोलेंगे आभार खेत अभार क्या बोलेंगे और शेप में क्या बोलेगा विसर्ग नहीं क्या कैसे बोलेंगे हाँ सुनने वाले को पता चले कहीं विसर्ग है क्या नहीं और अपने आप सोचे वो गले के अंदर रह जाएगा पहला तीत में क्या बोलेंगे अभार खेत अभार खेत ऐसा तो पकार जो हलन तो जहाँ जो वरना हो उसको बोलकर कर जिहा को छोड़ना पड़ेगा हे बोलते है ना हयावर हया बराट बोला हया बतो बोला हाय बराप बोला, बोला। कैसे पता चलेगा बोलकर कर जिहा छोड़ो तो पता चलेगा लगा कर रख दो तो हयाभर हया ट है ड है प है कैसे पता चलेगा क्या बोलना हट बोल कर छोड़ना पड़ेगा अ ई उन न बोल कर छोड़ना पड़ेगा कैसे बोलो अ ई उन आगे क्या सूत्र सुधरो रिलिक हाँ ये कह सुना ही पड़ना चाहिए नहीं तो रिलेख जो बंद रहे रिलिख रिलिख कर दिया तो आगे कह बोलते हो नहीं कह रेलिक ऐसा बोलना पड़ेगा रट ऐसे तो यहाँ क्या रूप बनेगा सिप में अभार छिप और सिप में विसर्ग नहीं कैसे बोलेंगे लंबा करने से नहीं होता है <laughs> अभार्षीप लंबा करना फिर हिसर्ग बोलो ये हो गया पूरा रूप हो गया नहीं पूरा हो गया राम पक्ष रम अभाव पक्ष में बन हो गया अच्छा आत्मने पद में आत्मनपद राम पक्ष में धातु क्या है भ्रज श्री चित्त है अस्थि शिष्ट अप्र होता ना नहीं? नहीं क्यों नहीं होता है हाँ अप्रत नहीं अभ्रज श्री चित्त श्रीज को लोप करने के लिए क्या सुधर झलू झली डरते क्यों लगे झलू झली हाँ लोप होने पर धातु बन गया अ भ्रज क्या है भ्रज भ्रज या भ्रिज भ्रज अगर त तो है वातावरण जैसे वृद्धि हो जाएगी क्यों नहीं पर्स में नहीं और गुण वृद्धि नहीं कोई सूत्र है, है? तो लादे लघु हाँ इला दी पर्स है, ये है भी नहीं है और भ्रज स्विच लोप हो गया झलू झल ही आगे भ्रज गए त तो है जकार को हो जाएगा सकार को लोप हुआ के सूत्र से आ, बाकी क्या बचा अ राम पक्ष पहले बोलते राम अभर्ज तो सिंच नहीं सलोप नहीं होगा अभर्ज त तो क्या है अभर्ज त तो? राम हुआ ना राम से सकार चला गया और चला र चला गया तो क्या बनाया था तू अभर्ज त वृक्षपत् क्या बनेगा अभरष्ट क्या बनेगा आताम बने पर अभर छाताम वहा क्या होगा शा। सिच सिच वहा नहीं होगा होगाम है अभर्ज साताम होने पर भर्ज के जकार को ब्रस्प सड़क को सिच का आदि से क्या बनेगा अभर छाताम शुरू से बोलो अभ्रष्ट अभर छाताम हैं? नहीं।, नहीं। देखो अगर ध्व सीचे, सीचे का जो लोप कर दो धीचे भी लोप हो जाता है भ्रज रहेगा भ्रज के सकार का लोप हो जाएगा भ्रज भेगा नहीं सब यहाँ राम पक्ष चल रहा है स नहीं अभरज अग्र ध्वम क्या हो रहा अभरज ध्वम वृश वृश से स करो स जस ड़ हो गया सह होने पर सव हो जाएगा झल झलाम जस जस से ड हो जाएगा श्रुत हो जाएगा अभर ढम ड और ढ क्या बनेगा अभर डम अभर ड्रम झरो झरी सा बनने से ड का लोप होगा विकल्प से हाँ रे पक्ष के बाद ड है सबन झरा ढ है लोप पक्ष में अभर ड्रम नहीं तो अभर ड्रम डर <ड़ा>, डर रहेगा विकल्प स्लोप होता है अभी इसका बोलो सुरू से अभ्रष्ट अभर हम्म जोर से बोलो डरना नहीं जब राम आगम नहीं होगा धाते भ्रश सिज परिसमब हो गया था ना आतंब्ध आत तो है रमागमन नहीं होगा तो भ्रष्ट के सकार का लोप हो जाएगा को समय आदर अंत्यज धातु तो क्या रहेगा भ्रज भ्रज के सृज पर है भ्रष भ्रष सडुक शिष्य कभ्रभ्रिज का सीज़ का लोप होगा अब लीजिए को मान करके ज को हो जाएगा सू तो हो जाएगा अभ्रष्ट क्या मानेगा अभ्रष्ट अभ्र ख्याम बोलो अभ्रष्ट, अभ्र अभ्र हा यहाँ ध्व आने पर भ्रषि ध्व द्वीचृगा भ्रस् रहेगा भ्रज के रम अभाव सबसे सलोप हो जाएगा जक हो जाएगा जस से जलाम जस्चा से श्रुत्व ड्रुत्व अभ्र झरूझरू नहीं लेगा अभ्र ढ्वम क्या बनेगा अभ्रड अग्रध्म अभ्र डम बोलो सुरक्ष बोलो अभ्रष्ट भ्रषम लिंग कर चलेगा परसम पद में राम आगम करेंगे तो क्या रूप बनेगा अभर ख्या बने बोलो आत्म पद बोल दो अभर ख्यात गम नहीं होगा तो अभ्र अभ्र अभ्रक्षत बोलो आत में अभ्रक्षता ta basane